पूर्णम पूर्णम पूर्णा पूर्णम दच्य पूर्णश पूर्णमा पूर्णमे वशिष्य धीमद भगवद्गीता त्रयोदश अध्याय त्रयोदशी श्लोक के ऊपर में कुछ विचार आरंभ हुआ है द्वादश श्लोक में क्या होता है न सत्य ना सद उच्यतः उस परमात्मा का जो गया इधर व्याप्ति के द्वारा जो गये गेय पदार्थ है जानने योग्य है जिसको जानने से मुक्ति होती है कहा महात्मा के जीवत्व तो समाप्त हो जाता है जिसको जानने पर वो तो कैसे न सत न सत बोल दिया न सत ना सत्य उच्यते सद असन न सदा सत भी नहीं असत भी नहीं आ जाता तो यह शंका आ जाती है जो सर्व विशेष रहित पदार्थ है सत्य जो सत असत से भिन्न कहा गया वो दृष्टि गोचर में नहीं है वो व्यवहार में कोई दिखता नहीं वो पदार्थ दिखता नहीं जिसे ज्ञान से मुक्ति होनी है सर्वविशेष रहित से अवांग गोचर से और मन का विषय भी नहीं किसी इंद्र का विषय नहीं है कोई विशेष धर्म नहीं जहां मनवाणी का विषय भी नहीं जो वस्तु तो वह अदृष्टेर वो वस्तु देखा नहीं जाता अनुभव में नहीं आता वो दृष्टेश तद विपरीत है देखा हुआ जो है जो अनुभव में आता है उसे विपरीत है मनवाणी का विषय हो रहा है कोई ना कोई विशेष धर्म युक्त है वो जो देखा हुआ वस्तु है कोई ना कोई धर्म से युक्त है विशेष है वह देखा हुआ ऐसा है और जो नहीं देखा हुआ है जिसके द्वारा मुक्ति होने बोलते हैं जिसके ज्ञान से दृष्टि तद् तद विपरीत से जो देखा हुआ पदार्थ है अनुभव में आता है उसे विपरीत है अभांग मनुष्य को बांग मनवाणी का विषय होगा वो कोई ना कोई विषय धर्म होगा वहां प्राप्त ब्रह्म शून्य तो वो ब्रह्म तो शून्य है है नहीं वो ब्रह्म शून्य माना जीरो कोई नहीं खाली जीरो में कोई कोई भी अंक सिद्ध नहीं होता जीरो है शून्य है वो शून्य है ब्रह्म जो तो। अबांग मन से बोचर तो सर्व विषय धर्म रहित ब्रह्म नहीं है कहना यही है ही नहीं यह शंका होगी उस स्थिति में उत्तर देते हैं बाबा अंतरात्मा उसे प्रसिद्ध है इंद्रियों के आप पर उसे प्रसिद्ध है यदि वो न हो तो इंद्रिया काम नहीं कर सकती जैसे ड्राइवर के बैठे बिना गाड़ी नहीं चल सकती दृष्टांत देखकर कहते हैं इंद्रियों में जो क्रिया हो रही है व्यापार अपने देखना सुनना आदि व्यापार है शारीरिक क्रिया है यदि वो न होता तो कैसे होता क्योंकि जड़ है गाड़ी के समान है तो इनमें क्रिया को देख करके जरूर है अनुमान से सिद्ध होता है वो वो वस्तु नहीं है नहीं कह सकते प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं हो रहा हो अज्ञानी के लिए फिर भी वस्तु सिद्ध होता है वो अनुमान से सिद्ध होता कैसे पर्वत में बनी प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी सिद्ध होता है आई करके कि किसे अनुमान के द्वारा किसी प्रकार अनुमान से सिद्ध है अज्ञानी अनुमान से सिद्ध कर सका है ज्ञानी को तो वो प्रत्यक्ष आपरुपी है अपरूपी है स्वरूपी है वो कहा प्रत्यक्ष ना अंतरात्म रूप से प्रसिद्ध है वो इंद्रिय प्रवृत्ति आदि हेतुत्व ना एक तो अंतरात्मा है और इंद्रिया आदि की प्रवृत्ति के हेतु है जिसमें उसके न होने पर इंद्रियादि इंद्रिय में प्रवृत्ति होना संभव नहीं जड़ है, है यह और कल्पित द्वैत सत्ता स्फूर्ति कल्पित द्वैत में अस्थि भाति ऐसा लग रहा है जो कल्पित द्वैत वस्तु है उनमें सत्ता और स्फूर्ति दो के प्रदान का दाव अस्तित्व भातित्व दिखता है सर्पो अस्थि बोलते हैं रज्जु में सर्प होता है कल्पना है वो केंद्र अस्थि बोला जाता है सतह ऐसा बोला जाता है कल्पित द्वैत सत्ता द्वैत में सत्ता स्फूर्ति प्रदान के द्वारा ईश्वर पर शासक रूप से प्रसिद्ध है शासक रूप से प्रसिद्ध है शासक ऐसे जो सूर्य आदि भी किसी से शासित है तभी अपने नियमता काम कर रहे हैं नहीं तो काम नहीं करते मतभ मत भयात बात बात सूर्यास्तपति पदभयात भर्ष तंत्रो दग्नि मृत्यु धापति पंच वस्त्र भारत आता या चैत्रपणा भयाद अग्निस्थपति भयो भयो देती सूर्य भीषा भीषा भीषो देती सूर्य भीषा अग्निश वायु से मृत्यु धावत पंचम उसके डर से ने भीष्मीषा तृतीयांतर उस परमात्मा के डर से अपने पर नियमित कार्य करें सूर्यादिश मेट के भी फर्क नहीं हो सकता उनमें आलस्य नहीं आ सकता जो तो पीछे कोई डंडा लेकर पड़ा है शासक है सिद्ध हो रहा सूर्य चंद्र आदि लोग में स्वतंत्र देखे जाते हैं क्योंकि वो पराधीन है जिसके अधीन होकर के काम करना पड़ रहा है उनको वस्तु तो है क्यों नहीं है ईश्वर तो यह नत्वम दर्शन वो अस्तित्व तो है उसका हेतु देकर के बोला एक तो प्रत्येकात्म रूप से है जिस तरह इंद्र आदि प्रवृत्ति के कारण बनता है वो नहीं तो इंद्रियों परवृत्ति नहीं हो सकती तीसरा कल्पित द्वैत में सत्तास्फूर्ति दे रहा है वो अस्थि भाती लग रहा है द्वैत में और इस ईश्वर शासक रूप से प्रसिद्ध है वो इसलिए वो ज्ञ नहीं है नहीं कह सकते पूर्वश्लोक में कहा हुआ गेय था नहीं है ऐसा नहीं जो गेय में तत्प्रवोश हमें यज्ञात अमृत मत शुद्ध अमृत अमृत अमृतत्व की प्राप्ति होगी कहा था अनादिमत परम ब्रह्म न सत्य नही है सत शब्द वाच्यार्थ नहीं होता लक्ष्यार्थ है वो सत्यसत सबका बातचीत नहीं है कहना है ये के कि सत और असत का खंडन कर दिया बातचीत नहीं होता वस्तु नहीं नहीं कह सकते वस्तु है ये कहते हैं आदव पहले दिखाते हैं अनुमान से सिद्ध करते हैं उसको हमारे इंद्रिया आदि की जो प्रवृत्ति के कारण है न, ना वही देखा है। आदव देहादि नाम प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति वाले हैं अपने अपने क्रिया कर रहे हैं देहादि प्रत्येक इंद्रिया अपने अपने काम कर रही है देखना सुनना बोलना चलना इत्यादि हो रहा है प्रवृत्तिमान का रथ आदि पद अचेतनांद प्रवृत्ति हो रही जैसे गाड़ी आदि अचेतन है ये भी अचेतन है शरीर आदि अचेतन पदार्थ है इनमें क्रिया हो रही है पूर्वक प्रवृत्ति होता पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है इनमें अपने अपने क्रिया में बुद्धिपूर्वक काम कर रहे हैं इंद्रिया आदि चेतनाधिष्ठ अनुमान चेतन के चेतन में आश्रित अनुमान करते हैं ये इंद्रिया देहादि चेतन में आश्रित है एक है ऐसा अनुमान करते हुए कहा प्रत्यक्ष चेतन ब्रह्म इत्यास इनका जो प्रत्यक्ष चेतन है वो ब्रह्म है जिसके सान्निध्य पा करके इनमें क्रिया हो रही है वो चेतन ब्रह्म है प्रत्यक्ष चेतन अंतरात्मा है वही ब्रह्म है मैंने ब्रह्म रूप से यही सिद्ध अंत पे जाकर पहले बाहर ढूंढता है परमात्मा बाहर रहकर के ढूंढते ढूंढते आज तक किसी को परमात्मा मिला अथवा अच्छा आगे किसी को मिलेंगे तो अंतरात्म से मिल रहा है बाहर मिलने वाले नहीं है पहले द्वैत भाव में चलता है बाहर ढूंढता है बाद में अंतरात्म से आता है वो स्थिति बन जाती है एक आता सत शब्द प्रत्यय अभिषेत् सब शब्द जन्य ज्ञान का विषय नहीं होता वह ब्राह्मण न सप्तन्ना सदुच्य बोला हुआ है सत शब्द जन्य जो सत शब्द के द्वारा कहा जाता है वो ज्ञान होगा उस ज्ञान का विषय नहीं हो रहा ब्रह्मा ये शंका थी संकायम कहते हैं असत्व की आशंका होगी ब्रह्मा नहीं है ये शंका होगी तो कहा ज्ञे जो ज्ञेय पदार्थ है पूर्व श्लोक में कहा गया ज्ञेय है सर्व प्राणीकरण उपाधि द्वारा ना प्राणी मात्र केवल मनुष्य की बात नहीं जितने प्राणी है उनके इंद्रियों के रूपी उपाधि के द्वारा तद अस्तित्व प्रतिपादन उसके अस्तित्व का उस ब्रह्म के अस्तित्व ज्ञान का अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण तद आसंका निवृत्त अर्थम जो आसंका थी ब्रह्म नहीं है ज्ञान पदार्थ नहीं आसंका थी उसके निवृत्ति के लिए आगे का श्लोक है जाता अरे बाबा निरुपाधिक रूप से प्रत... नहीं हो रहा ज्ञान स्वपाधिक रूप से तो है यही कहना चाहते स्वपाधिक रूप तो है ज्ञान है यही दिखाना चाहते यही कहा था भाष्य भी हो गया था इसका तद अस्तित्व में से तत्शब्द परमार्था पास्तम का था तद आशंका निगर तद ता, तद अस्तित्व था तद अस्तित्व ज्ञेय ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है कैसे सिद्ध होता है हाँ। सर्व प्राणि के प्राणियों के कारण रूपी उपाधि के माध्यम से मानी उपाधियां काम कर रही है इंद्रिया काम कर रही है सबके जड़ पर जड़ होते हुए तो चेतन में आश्रित हुए जड़ में क्रिया नहीं देखी गई और यह देखा जा रही क्रिया तो चेतन जरूर यहां है उसके बना क्रिया ने कहा दृष्टांत क्या है जैसे रथ आदि को दृष्टांत है गाड़ी आदि है जब तक चेतन नहीं बैठेगा उसमें तब तक गाड़ी चलती नहीं है ये कहा आगे संग कहा है न सु पाणीपाद श्लोक था श्लोक में कहा था सर्वतः प्राणिपादम तत् सर्वतोश मुख सभी प्राणी मात्र के प्राणिपाद उसी के हैं उसी के सान्निधि इनके हाथ पैर आदि चल रहे थे सारे उसी के सानिध्य में काम कर रही है यही कहा था सर्वतः माने सर्वत्र प्राणी मात्र में मनुष्य मात्र की बात नहीं प्राणी मात्र में पाणीपाद पाणीपाद वाला है ब्रह्म पैर वाला है तो ब्रह्म कहा सर्वतोक्षिशरो सभी माने सर्वत्र सभी प्राणी में अक्ष माने आंखें हैं शीर है मुख है सब वही ब्रह्म है अक्ष माने आंख वाला है शीर वाला है मुख वाला ब्रह्म उसे कारण से काम कर रहे हैं यहाँ आंख उक आदि जितने भी है देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं बोल पा रहे हैं सर्वथ के कहा श्रुति मैंने श्रवण इंद्रिय है या स्रोत्र इंद्रिय को श्रुति कहा गया सब सभी और श्रुति सभी सभी में कान वही है उसके बिना कोई सुन नहीं सकता सर्वम आप स्थिति कहा था सबको घेर करके रहता मैंने व्यापक है सब उसी परिचन्नता उसी में है सबकी भीतर है सब टीका मिग्ञा सर्वदेह प्राणीपादम कथम देगा सारे शरीरों में प्राणीपा पाद, हाथ पैर इसी का है ऐसे बोल रहे हैं हाथ पैर आदि इंद्रिया इसी है, के हैं सारे शरीरों में प्राणी प्राणीपात्र के शरीर में जो इंद्रिया है इसी के हैं कथम कैसे होता सकता है नाम चाह पादा नाम चाहह तत्व में आत्मधर्मत्वम कथम आत्मधर्म हाथ पैर आदि तो देह में है देह के धर्म शरीर के धर्म है आत्मधर्म कैसे हो गए हाथ पैर उसी के हैं कैसे बोला जिसके है सारे हाथ पैर आदि कैसे बोला तो पाणीपाद आदि जो इंद्रिया आदि आदि देहाधर्मा है देह में आत्मा में तो नहीं है हाथ पैर आदि कैसे बोल दिया सर्वता पापादम इत्यादि करके शंका है तो यही है सर्वता पाणीपादम मान सर्वता पाण पादा ये तो मूल का विग्रह हो गया मानी सभी में हाथ पैर आदि इसे क्या है यही है सर्व प्राणीकरण उपाधि भी क्षेत्रज्ञ अस्तित्व में विभाग कहते करते सारे प्राणियों के करण रूपी जो उपाधि है इंद्रिय रूपी उपाधियां हैं इसके द्वारा क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व का ज्ञान होता है क्षेत्रज्ञ है करके अनुमान से सिद्ध होता है यदि क्षेत्रज्ञ नहीं होता इनमें हलचल हाँ, नहीं होनी चाहिए थी कि इनमें इंद्रियों में अपने अपने काम कर रहे हैं जड़ होते हुए यही है कर्ण प्रवृत्ति रथादि प्रवृत्ति पद फिर अनुमान देते हैं टीकाकार इंद्रियों में जो प्रवृत्ति हो रही है कारण प्रवृत्ति ये पक्ष है कारण में जो करण माने इंद्रिया कारण प्रवृत्ति ही कारण में जो प्रवृत्तियां हैं वह चेतनाधिष्ठात्र पूर्विका ये ले जाके अनुकरण वहां चेतन में चेतन रूपी जो अधिष्ठाता में आश्रित है तभी काम कर पा रहे हैं चेतन चेतना अधिष्ठात्र पूर्विका चेतन रूपी जो अधिष्ठाता है जिनमें आश्रित है चेतन में तत्पूर्वक इनकी क्रिया होती है चेतन में आश्रित तो होगा ना इनकी क्रिया नहीं हो सकती तो कारण प्रवृत्ति यही पक्ष और साध्य क्या होगा चेतना चेतनाधिष्ठाद्र पूर्विका पूर्विकत्व तो साध्य होगा और हेतु क्या बनेगा प्रेक्षापूर्वक प्रवृत्तत्व बुद्धिम्त बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति है इनकी करण प्रवृत्ति दृष्टांत क्या होगा रथाधिपत गाड़ी आदि समान है इसे ईसान इस मान से सिद्ध होता है क्षेत्र के पुरुष है आत्मा है यदि न होता चेतन तो इनमें प्रवृत्ति नहीं होती जड़ है ये जड़ में प्रवृत्ति चेतन में आश्रित आश्रित्व बिना देखी नहीं के में देखा? इससे अनुमान से आत्मा का सिद्धि होगी माने इसी के लिए बाहर इंद्रियों के उपाधि को लेकर के उसने कहा एक सर्वथा पाणीपादम पर तो तीता कहा है अनुमान से सिद्धि कहा ज्ञानी को तो प्रत्यक्ष ही आत्मा यथ साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म है ज्ञानी के लिए तो जानकार के लिए अज्ञानी के लिए भी अनुमान से सिद्ध कर सकता है आत्मा है यदि वो न होता तो शरीर आदमी में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए हो रही है प्रवृत्ति हो रही है जड़ रही है जड़ होते हुए प्रवृत्ति हो रही तो चेतन में आश्रित है ये जो चेतन में आश्रित है उसी को हम क्षेत्र के बोलते हैं यही कहना है अज्ञानी को लेकर के कहा गया है ज्ञानी तो का तो साक्ष यथ साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म है उसकी तो बात ही तो नहीं वो तो पहुंचा हुआ है ठीक हम कहते हैं उक्त प्रवृत्तियां जो इनकी जो प्रवृत्ति हो रही है क्योंकि इंद्रियों की उक्त प्रवृत्तियां चेतन अस्तित्व अस्तित्व सिद्ध होगी चेतन की अस्तित्व सिद्ध हो गया क्योंकि गाड़ी का दृष्टांत दे दिया आपने चेतन में आश्रित हुई मैंने गाड़ी चलती नहीं है इसी प्रकार ये भी जड़ है गाड़ी के समान है और इनमें प्रवृत्ति हो रही है तो चेतन जरूर है सिद्ध हो गया पूर्व बोलता है उक्त प्रवृत्ति आई इंद्रियों की जो प्रवृत्ति बताई आपने इसके द्वारा चेतन की सिद्धि हो जाने पर चेतन है यहां होने पर भी कथम क्षेत्र के अस्तित्व तो चेतन के सिद्धि क्षेत्र के अस्तित्व के सिद्ध हुआ या तो क्षेत्र और क्षेत्र की बात ही चल रही थी तो चेतन सिद्ध हो गया क्षेत्र के कहा सिद्ध हो पाया एक चेतन है जिसमें आश्रित होकर के काम कर रही है इंद्रिया सिद्ध हो गया ठीक चेतन है क्षेत्र के तो सिद्ध नहीं हुआ ये पूर्व बोल रहा है कारण ये कहा उक्त प्रवृत्ति हमारे इंद्रियों की प्रवृत्ति के माध्यम से चेतना अस्तित्व अस्तित्व सिद्ध हो चेतन के अस्तित्व सिद्ध होगा कोई चेतन है यहां कथम क्षेत्र के अस्तित्व क्षेत्र के अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा क्षेत्र के अस्तित्व तो पता है यहां चेतन अस्तित्व सिद्ध हुआ इस शंका कर सकते कोई तो कहा अरे बाबा जो चेतन है ना वही क्षेत्र रूपी उपाधि के कारण से क्षेत्र के कहा जाता है किसको चेतन को ही कहा जाता है जो शुद्ध चेतन बोलते हैं जो ज्ञाय कहा गया है यज्ञातवा मृत शुद्ध कहा है क्षेत्र रूपी उपाधि के तादात में दिखता है तो उस काल में क्षेत्रज्ञ कहते हैं स्थिति है उसी का नाम है चेतन का नाम क्षेत्र है अन्य कोई नहीं कहते सिद्धांत बोलते हैं चेतन शैव जो चेतन है क्षेत्र उपाधि ना क्षेत्र रूपी जो उपाधि है इसके द्वारा क्षेत्रज्ञवा क्षेत्र के कहा गया क्षेत्रज्ञ वही है चेतन क्षेत्र के अंतर नहीं है उपाधि रहित काल में चेतन कह हैं उपाधि होने पर क्षेत्र ज्ञा कहते हैं बात इतनी है चेतन अस्तित्व तद अस्तित्व में चेतन का जो अस्तित्व सिद्ध हुआ तद अस्तित्व क्षेत्र अस्तित्व चेतन का जो अस्तित्व है ना वो क्या है क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व है वो क्योंकि चेतन ही क्षेत्ररूपी उपाधि के कारण से क्षेत्रज्ञ कहा गया कहा जाता है इसलिए चेतन का अस्तित्व सिद्ध हुआ तो तद अस्तित्व में क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व सिद्ध हो गया इस सिद्धांत क्या ये कहते हैं क्षेत्रज्ञ ये कहते हैं क्षेत्रज्ञ अस्तित्व विभाव कहते हैं एक कहा क्षेत्रज्ञ एक क्षेत्रज्ञ क्षेत्र उपाधि तो उच्च आई तो चेतन है वो किंतु क्षेत्रज्ञ क्यों कहा गया क्षेत्र रूपी उपाधि के कारण क्षेत्र मान शरीर इधम शरीर में कौनते हो या कहा हुआ है क्षेत्र माने शरीर शरीर रूपी उपाधि के कारण से क्षेत्रज्ञ कहा गया क्षेत्रम जानाते थे क्षेत्रज्ञ चेतन है वो कस्य क्षेत्रोपाधि मान जो क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रोपाधि वाला हो गया चेतन है क्षेत्र क्षेत्र उपाधि के कारण से क्षेत्र कहा तस्था क्षेत्र उपाधि तो भी जो क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र उपाधि वाला होने पर भी कथम पानी पादा क्षिशिर मुखादि हाथ पैर आदि मुख आदि सिर आदि कैसे होगा उसको उसके पास कैसे होगा वो चेतन में तो शरीर उपाधि हो गया शरीर उपाधि होने पर भी उसमें हाथ पैर से सर्वतः पाणी पादम तथा कैसे होगा उसमें तद माने गेयम सर्वतः पाणी पादम तथ माने गेयम जो गेह पदार्थ है नो कैसे आए हाथ पैर वाला है प्राणी मात्र के हाथ पैर उसका हाथ पैर माना जाता है इत्यादि सर्वतोक्ष क्षेत्रज्ञ में कैसे हो सकता है कथम पाणीपादा शिशिर मुखत्वादि महत्व में यही है क्षेत्रज्ञ जो है ना क्षेत्र उपाधि वाला होने पर क्षेत्रोपाधि होने के कारण क्षेत्रज्ञ बोल दिया फिर भी हाथ पैर आदि कैसे हो सकते उसको सिर आख मुख सिर इत्यादि कैसे हो सकता है शंका आ गई तो कहते क्षेत्रम च इत्यादि कहा हुआ है यहाँ क्षेत्रम च पानी पादा आदि भीड़ अनेक अदा भिन्नम जो क्षेत्र है शरीर कोटि में प्रकृति का अंश है जो अनेक प्रकार के हाथ पैर आदि के द्वारा विशेष विशेष भिन्न भिन्न है कोई चार पैर वाला कोई दो पैर वाला बिना पैर वाला नजारे कितने हैं क्षेत्र एक ही प्रकार का नहीं है क्षेत्र भिन्न भिन्न आकार में है ऐसे वाले है क्षेत्रम से एक क्षेत्रम च पानीपादा आदि भीड़ पानीपाद पादादि जो अनेक प्रकार के अनेक अधाना प्रकार से भिन्न भिन्न भिन्न है क्षेत्र ऐसे हैं कौरा शिला की योनिया उसमें भी शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर हैं क्षेत्र में ठीक है कहते हैं अतस्व उपाधि उपाधिता तस्में विशेष होते हैं इसलिए क्या है क्षेत्र में सारी उपाधि उपाधि में क्षेत्र में है हाथ पैर आदि के जो क्षेत्र में है क्षेत्र अंश में सिर है मुख है हाथ है आंख है सब किस में बाघ है क्षेत्र में तो तस्व उपाधि तो उपाधि से ही कहा गया उपाधि का धर्म उपहित में आरोप कर दिया गया जैसे जल में हवा के द्वारा जल हिलता है तो चंद्रमा हिलता सा लगता है उपाधि का धर्म उपाधि चंद्रमा का प्रतिबिंब का कारण क्या है जल है जल हिलने से वायु के झोंक जल, जल में पड़ा हुआ है उसके जल हिलता है तो चंद्रमा हिलताशा हो जाता प्रकार उपाधि का धर्म का आरोप करके सर्वत पाणीपादम तथा वास्तव में हाथ पैर वाला नहीं है वो कहना है कहा उपाधि तो उपाधि से ही है सारा सर्वतः पानी कहना तस्में विशेष हाथ पैर वाली विशेष का दिया क्षेत्र में उपाधि के कारण वास्तविक नहीं हाथ पैर आदि कोई नहीं है सत्यनाथ वास्तविक तो यही है निर्विशेष है वास्तव में कथम तर ही न सत्यनाशी थी निर्विशेषत जब उपाधि भले ही के द्वारा ही हो हाथ पैर वाला तो हो गया ना तो विशेष वाला हो ही गया वो हाथ है पैर है आंख है सिर है मुख है इत्यादि है तो विशेष हो गया ना फिर ये कैसे बोल दिया न सत्यना सदुच्य कैसे बोल दिया ये शंका आ जाती है पूर्व से लोग ने कहा था न सत्यनाश सदुच्य जब हाथ पैर आदि विशेष है फिर सत्य नहीं असत नहीं कोई शब्द का बाच्य नहीं होता कैसे बाच्य बन गया भले उपाधि से हो ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं क्षेत्र इत्यादि कहा था क्षेत्र उपाधि भेद कृतम विशेष जातम जितने विशेष आए हैं विशेष वर्ग क्या है हाथ पैर आदि कहा गया क्षेत्र रूपी जो उपाधि है ना उसके भेद से आया हुआ है वास्तव में विशेष नहीं है आत्मनिर्विशेष है अज्ञानी को विशेष दिखता है ज्ञानी को नहीं दिखता एक कहना है क्षेत्र क्षेत्र उपाधि भेद कृतम क्षेत्र उपाधि रूपी जो विशेष है ना उसके कारण आया हुआ विशेष जातम विशेष है हाँ, कौन मिथ्या ही व क्षेत्रज्ञ से क्षेत्रज्ञ में जो उपाधि वाला धर्म बताया आदि धर्म बताया मिथ्या ही है उसके झूठा ही है वास्तव में क्षेत्रज्ञ का नहीं है तद अपने न उसको हटा करके या हाथ पैर आदि को हटाना निर्विशेष रूप में पहुंचाकर उस आत्मा को सारे ने ने उपाधि को हटाकर तत्पन उस उपाधि को हटाकर ज्ञाय उत्तम पूर्व स्वरूप ज्ञाय कहा उपाधि को हटा करके निर्विशेष रूप में ज्ञाय कहा क्या कहा था तत्प्रभुश्यामी करके कहा गया था उत्तम न सत्यना सदुचत्य करके उस ज्ञाय को यही कहा था वो सत्य असत नहीं किसी जब तक वाच्य नहीं होता उपाधि के द्वारा वाच्य बन रहा है स्वरूप अवाच्य है स्वरूप नहीं होता ठीक तीज़ी। तीज़ी। कहते हैं टीका हाथ पैर आदि कहा गया धर्म दूसरे का धर्म दूसरे में आरोप हो रहा है वो क्षेत्र का धर्म नहीं है, धर्म है। के एकता मानकर मान मान उस शरीर के धर्म हाथ पैर आदि को अपने आरोप करके बोल रहा है अज्ञान दशा में ठीक है नादिम जो हाथ पैर मान बोला आत्मा को बोला सर्वतः पाणीपादम तथा कहा गया औपाधिक है वास्तविक नहीं है आत्मा का धर्म वास्तव में नहीं है चेतन का धर्म नहीं है विथ्या, ये मिथ्या ये मिथ्या है झूठे हैं। है भास रहे अन्य का धर्म अन्य में भाष रहे मिथ्या चेत पूर्वादि की शंका है पाणीपाध आदि में तो औपाधिकम मिथ्याचेत यदि मिथ्या है हाथ पैर आदि चुका वास्तव में आत्मा धर्म नहीं है तो ग्यय प्रवजनाधिकार ये कथम तो फिर ग्यय का कथन चलते समय कैसे सर्वथा प्राणीपाधम तत् बोल दिया ग्य में तत्पर्वकाम उसी के प्रवचन करना था यहाँ गैय के स्वरूप को बतलाना है पूर्व श्लोक में देखते हैं फिर हाथ पैर आदि कैसे बोल दिया वो ग्याय कैसा है पूछा तो पानी सर्वतः पानीपादम तथा सर्वोत् तो बोला जा जा रहा है ठीक पूर्व श्लोक में ऐसा था ग्याई को कहूँगा कहा था अब ग्याय का स्वरूप क्या बता सर्वत पानी पादम तक यदि उपाधि के कारण है मिथ्या है आदि तो ग्या का प्रवचन के कथन के समय में कैसे रखा इसको हाँ पर आदि है उसका ये कहना चाहता है यदि मिथ्या आए तो कैसे बोल दिया उसके प्रवचन के समय में प्रवक्षावी करके कहा भगवान ने मैं ज्ञान का विशेष रूप से कथन करूंगा पाणीपादादि औपाधिकम मिथ्या चेत मान जो धर्म दिख रहा है उस गेह को औपाधिक है मिथ्या है यदि झूठा है तो गे प्रवचनाधिकार है ग्यय गय प्रवचन कहा है पूर्व श्लोक में कहा गया तत्व प्रभक्ष्यामी यज गा तृत वे उसमें कथम तद उक्ति मत पाणीपादि तो उगति कथम कथन कैसे शंका आई गई तो कहा उपाधि इत्यादि बोल रहे हैं उपाधि कृतम मिथ्यारूपम उपाधि उपाधि का ही पाणीपा तो, मिथ्यारूपम अपी जो मिथ्यारूप है ना आत्मा में हाथ पैर आदि मानना चेतन में मानना मिथ्या है अतस्म तदबुद्धि कर रखे नहीं है जहां वहां आरोप करना तो उपाधि कृतम मिथ्यारूपम अपी उपाधि कृत्या मिथ्या स्वरूप है यह भी उसके ज्ञान के लिए निमित्त बन जाते हैं यह बोला वह आत्मा के ज्ञान के लिए निमित्त बन जाते हैं इनमें जो क्रिया हो रही है ना इस क्रिया से आत्मा में अस्तित्व ज्ञान हो जाता है अनुमान से सिद्ध होता है ये कहते हैं उपाधि कृतम मिथ्याारूपम अभी जो उपाधि के द्वारा बना रचा गया जो मिथ्या स्वरूप है हाथ पैर नहीं है वहां क्योंकि हाथ पैर कहा गया उपाधि के धर्म आरोप करके भी अस्तित्व अधिगमाय ज्ञाय धर्म पर परिकल्प उचित सर्वथा पाणिपातः उसके ज्ञान के लिए अस्तित्व अधिगमाय ज्ञान के लिए उसके अस्तित्व का ज्ञान कराने के चेतन है ज्ञाय पदार्थ है इस ज्ञान के लिए ज्ञान धर्म पर, पर, पर ज्ञान का ही धर्म जैसा करके कल्पना करके बोले यहां क्या बोले ज्ञाय का धर्म तो नहीं है ये तो क्षेत्र का धर्म है तो क्या धर्मवत धर्म के समान परिकल्प पर कल्पना करके तो? उच्च कहा जाता है सर्वता माने उस अस्तित्व ज्ञान के लिए निर्विश कैसे ज्ञान प्राप्त कर सके साधक अवस्था में सिद्ध अवस्था में तो साक्षात हो रखा है यद साक्षात तो और ब्रह्मा तो अभी साधक अवस्था में है तो उसका ज्ञान कैसे होगा यही धर्म को उपाधि धर्म को दिखा करके उपाधि में क्रिया हो रही है वो क्रिया चेतन में आश्रित तो हुए बिना हो नहीं सकती चेतन है सिद्ध करना अनुमान से सिद्ध करना है इसके लिए उपाधि का धर्म का कल्पना करके उसका धर्म कहा गया कहा मिथ्यारूपमती ज्ञाय वस्तु ज्ञान उपयोगी तंत्र वृत्त समझा मिथ्या रूपी जो बुद्धि है पाणीपात आदि उसमें नहीं मिथ्या है झूठा है आत्मा में नहीं है मिथ्यारूपमती मानी बुद्धिमती मानी बुद्धि जो मिथ्यारूप स्वरूप जो बुद्धि है ना मिथ्या को बताने वाली बुद्धि ग्यय वस्तु ज्ञान उपयोगी ग्यय वस्तु के ज्ञान के उपयोगी जो ग्यय वस्तु के जानने के लिए उपयोगी है कारण बन जाते को मिथ्या ज्ञान भी कहा जाता है मिथ्या ज्ञान भी ऐसा होता है देखा जैसे तालाव में फल दिखता है नीचे ऊपर वृक्ष ज्ञान वृक्ष में फल लगाओ ज्ञान हो जाता है तालाव में जो फल दिख रहा है छाया में वो मिथ्या है मिथ्या का ज्ञान भी सत्य तो ज्ञान का प्रतिपादक हो जाता है ऐसी स्थिति देखी गई ऊपर फल सत्य है नीचे तलाव में जो दिख रहा मिथ्या है मिथ्या फल को देख करके ऊपर फल है वृक्ष अनुमान करके ज्ञान हो जाता है यहां भी मिथ्या ज्ञान है इस वक्त पानी पा आदि मतव तो बनना आत्मा का झूठा ज्ञान है वो भी सत्य ज्ञान के लिए कारण है का कैसे ये। निर्विशेष का आत्मा ये आत्मा कैसे बोलेंगे बोल नहीं सकते वाणी का विषय बनेगा ना श्रोता समझ पाएगा क्यों सविशेष हो तो बोले जैसे गाय यह गाय है ऐसे बोला जाता है निर्विशेष कैसे पता लगे तो ये समझाने के लिए तरीका है ये ये कहते हैं मिथ्या रूप मति मानी मति बुद्धि मिथ्या ज्ञान ज्ञान भी ज्ञाय वस्तु ज्ञान उपयोगी कहते हैं ज्ञाय वस्तु का जो ज्ञान है उस उपयोगी है ये इतने तरह वृद्ध समिमाह जो शास्त्र में वे संप्रदाय वित्ताओं को वृद्ध कहा गया माने अद्वैत वेदांत के अद्वैत आत्मा का जो जानकार लोग हैं उनको वृद्ध सबसे कहा ज्ञान वृत्ता है कौन से वृद्ध आयु वृद्ध नहीं वयोवृद्ध नहीं तीन प्रकार के वृद्ध माने जाते हैं ये ज्ञान वृत्ता है। तथा ये कर कहा तथा ये संप्रदाय विदान वचन में कहते संप्रदाय को जानने वाले जो वेदांत परंपरा अद्वैत परंपरा को जानने वाले लोगों का ये वचन है कथन है मैंने गौरपादकारिका में कहा हुआ है अध्यारोप अपवादा प्रपंचते आरोप और अभाव दो साधन से जो प्रपंच रहित परमात्मा है उसके विस्तार कर आ जाता है वहां का वाणी जाना संभव नहीं वन का सोचना संभव नहीं फिर भी आरोप करके हो जाता है पहले आरोप करना अज्ञाने ने मान रखा है संसार को सत्य माना बैठा हुआ है तो नसतानी से एकाक मानेगा नहीं उसकी बुद्धि में सत्यत्व बुद्धि है हां भाई हां है संसार है ऐसा करके उसको अनुमोदन करके चलना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे हाँ कहाँ से हुआ संसार हुआ तो कोई बीज तो हो होगा कहाँ से शुरू हुआ चलते चलते चलते घट कैसे बना मिट्टी से मिट्टी कैसे बनी जल से जल कैसे बना तेज से तेज कैसे बना वायु से वायु कैसे आकाश आकास से आकाश कैसे अव्याकृत से अव्यकृत कहाँ से निर्विशेष से वहाँ पहुंचे वहीं से सृष्टि है सारी दिखाना वास्तव में वह वा सृष्टि भी नहीं लय भी नहीं हो मान्यता के आधार पर वहां पहुंचा करके फैलाना अध्यारो एक से अनेक बनाना उसकी मान्यता जो के मान्यता के लिए उसके बाद समझदार हो गया समझ गया उसके बाद देखो भाई अब विलय करना है पृथ्वी का लय होगा तो क्या बन क्या रहेगा जल रहेगा जल में कल्पना है माना जल बुद्धि में जाने पर पृथ्वी खो जाती है घटबुद्ध वृत्ति का बुद्धि में पहुंचा तो घटबुद्धि खो गया मृतिका तो को भी जल बुद्धि में जाने पर वृत्ति का नहीं है तेज बुद्धि में जाने पर जल नहीं है सिद्ध हो जाएगा कारण ही सत्य होता है बाचारो विकारों विकारो रामधे मृतिका तो सत्व स्थिति है कारण सत्य कार्य मिथ्या होता है तो ऐसे करते करते परम कारण निर्विशेष में पहुंचाना है अध्यारोप तो अपवाद ऐसा है अध्यारोपे अज्ञान काल में दिखाना है और ज्ञान काल में अपवाद है एकमात्र एक, एक से अनेक दिखाया अनेक को एक, एक में समेटा वेदांत की शैली है जब व्यवहार में लाते हैं तो एक अनेक बनाकर व्यवहार हो रहा है कल्पना फिर आरोप काल में बाध करके एक मात्र सिद्ध करना नेति नीति आदि के द्वारा है एक संप्रदायताओं बे, का ये बच्चन है कहा अध्यारोप अपवाद अभ्याम अध्यारोपण आरोप आरोप पर अववाद के माध्यम से जिस प्रपंचम ब्रह्म प्रपंच जो जिस प्रपंच रहित ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म है उसका सविशेष बनाकर के कथन किया जाता है ऐसा ठीक है हमें कहते हैं पाणीपाद आदि नाम अंडगता नाम आत्मधार तत्व आरोप्य हाथ पैर आदि अंडगत है शरीरगत है वह क्षेत्रगत है क्षेत्र में नहीं है क्षेत्र में है पापादादि नाम जो बताया था सर्वतः पाणीपादि का जितने पता है धर्म है वो क्षेत्र के हैं क्षेत्र के नहीं है पाणीपाद आदि नाम अन्य गता नाम आत्म आत्मा से भिन्न में है धर्म अनात्म धर्मत्वे अनात्म गताना आत्मधर्मत्वेन आरोप्य आत्मधर्म रूप से आरोप करके कहा गया यहाँ वास्तव में आत्मधर्म नहीं है पाणीपाद आदि आत्मधर्मत्व आरोप्य व्यपदेशो व्यपदेशे कोई हेतु इसमें अनात्म धर्म को आत्मा धर्म रूप जो उपदेश हो रहा है हाँ सर्वतः पाणीपा रर्वतः हाथ पैर वाला है वो ऐसा कहा गया तो आत्मा आत्मधर्म से कथन करने में क्या कारण है ये प्रश्न उठता है इसमें उत्तर कहते हैं सर्वत्र इत्यादि भाषण कहा सर्वत्र माने सर्वदेहा भवत्व ने गम्य माना सब सभी प्राणी मात्र में शरीर के अवैध रूप से जाना गया कौन ये जो पानीपार आदि हैं जितने हाथ पैर आदि हैं शरीर के धर्म जाना गया सारे शरीरों में कई भी क्षेत्र के धर्म है ऐसा जाने गए जो धर्म है पानी पा आधा जय शक्ति सर्वाव निमित तो स्व्या भवंती इत्यादि होगा ज्ञा जो परमात्मा है ना जय की शक्ति माने उसके सानिध्य मात्र से संबंध दिखता है उसके सानिध्य के कारण इनका धर्म उनमें दिख रहा है सानिध्य के कारण ऐसा हो जाता है अग्नि और लोहे का सान्निध्य होने पर अग्नि का धर्म लोहे में दिखता है लोहे का धर्म अग्नि में दिखता है अग्नि बरतुला बोलते हैं अग्नि गोला है कहते हैं वो गोलाई किसकी है लोहे की है अयोध्या बोल देते हैं आ, चिम मान लोहा जलाता है बोलते हैं दगधृ तो उसके नहीं है अग्नि की है सानिध्य के कारण ऐसा हो गया उसका धर्म उसका उसका धर्म उसका आरोप होता है जिस प्रकार यहाँ भी है यही कहते हैं सर्वत्र देहा माना सारे शरीरों में देह के अवैध रूप से जाने गए जो पानी पाग है हाथ हाथ पैर आदि हैं सब शक्ति, ज्ञेय की ज्ञेय रूपी शक्ति माने सान्निध्य शक्ति कौन सी शक्ति संबंध सान्निध्य है जय कर्म व्यापक है वो जहाँ शरीर कल्पना हुआ, ज्ञेय पदार्थ है ज्ञेय शक्ति सद्भाव ज्ञेय शक्ति रूप जस का सद्भाव के निमित्तक है स्वक्या भवंती उसके वो निमित्त बनने पर भी अपने कार्य में सक्षम होते हैं कौन यहाँ पैर आदि उसके सान्निधि के बिना कर्म नहीं कर सकते जैसे चिमटा जलाता है बोलता है ना चिमटा चिमटा क्या है लोहा है लोहा कभी जलाएगा नहीं जला सकता अग्नि के शानिधि के बिना लोहा नहीं जला सकता लोहे में यदि तो आया तो अग्नि है समझना पड़ेगा ठीक इसी प्रकार यहां भी ऐसा है अपने कार्य करने में सक्षम तभी होते हैं उसके निमित्त होकर तो जब जिसके निमित्त में कार्य कर तो वो वस्तु नहीं है क्या है सिद्ध हो जाता है ठीक है ज्ञाय स्वभावे लिंगानी ग्य के अस्तित्व में हेतु है यह हाथ पैर आदि जो कहा गया कुछ गेह पदार्थ क्षेत्र आत्मा आत्म पदार्थ का ज्ञान में लिंगाय मानी हेतु है लिनम अर्थम गमैती लिंगम तो छिपा हुआ विषय को बतलाने वाला होता है उसको कहते हैं लिंग करके बोला जय जन्दू पर्वत में अग्नि छिपी हुई होती है दिन में अग्नि नहीं दिखती क्यों धूम दिखता है उसको लिंग बोलते हैं धूम को हेतु हेतु को कहते हैं लिंग क्यों छिपी हुई अग्नि को बताने वाला धूम होता है धूम को देखकर करके अग्नि का ज्ञान प्राप्त करता है अग्नि नहीं दिखती है प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय नहीं है अनुमित है अनुमान से सिद्ध होना अग्नि को तो धूम प्रत्यक्ष है ठीक इस प्रकार यहाँ भी इनके कार्य को देखकर के अनुमान से सिद्ध होता है तो जय पदार्थ क्षेत्र है ये कहना है ज्ञ पदार्थ जय के करके गौण कह दिया हाथ पैर आधी जय आत्मा का करके गौण प्रयोग मुख्य प्रयोग नहीं है अन्य धर्म अन्य में आरोप होता है तो गौण प्रयोग होता है वो मुख्य नहीं है मुख्य आत्मधर्म नहीं है ठीक कहा ठीक है हमें कहते हैं ज्ञ से शक्ति, के ब्रह्म के शक्ति ज्ञम् की शक्ति मैंने सन्निधि मात्र प्र, प्रवर्तन सामर्थ्य अपने सानिध्य मात्र में दूसरे की प्रवृत्ति कराने के सामर्थ्य उसमें क्या है अपने सन्निधि मात्र से दूसरे के प्रवृत्ति कराने की देह इंद्रिया आदि की प्रवृत्ति करा है वो सानिध्य मात्र से मैंने प्रयोजक करता तीन प्रकार के होते हैं एक तो स्वयं काम करता हुआ दूसरे से करवाता है प्रयोजक स्वयं जैसे घर के मालिक काम करने लगे सबको काम कर रहे हैं वो का स्वतः करेंगे प्रयोजक तीन प्रकार के होते हैं स्वतः कार्य करता हुआ दूसरे को कराना आत्मा स्वतः नहीं करता काम किंतु तो दूसरे को करा रहा है ऐसे दूसरा होता है काम तो नहीं करता बाणी से करते राजा जाओ लड़ो ये बोलता है तो सेना लड़ जाती है लगती है हारजीत वास्तव में सेना की है राजा में जो बोलते हैं राजा हारा राजा जीता गौण प्रयोग वो तो लाई गया नहीं केवल बोला मात्र बाणी से बोला बाणी से प्रयोजक बनता है प्रेरक बनता है बाणी से और तीसरा होता है सान्निध्य से प्रेरक होता है कैसे अयशकांतमणि बोलते हैं जिसको चुंबक बोलते हैं सान्निध्य से प्रेरक है उसके सान्निध्य में लोहा में प्रवृत्ति होती है वो लुहा को कुछ नहीं करता स्वयं क्रिया नहीं हो क्रिया निष्क्रिय होता है वो क्रियाशील लोहा है इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा निष्क्रिय है ये चुंबक के समान है, है। ये कहना है जैसे ब्रह्म शक्ति ज्ञ जो ब्रह्म की शक्ति का यह ना ज्ञ श शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकारी बोला हुआ है भाष्य उसी का अर्थ कर रहे हैं वो तो शक्ति सानिधि मात्र प्रवृत्त सामर्थ्य अपने सानिध्य मात्र से अन्यत्र प्रवृत्ति कराने के सामर्थ्य उसमें है तत्सत्व उसके जो तत्सत्व निमित्त करते उसी चेतन के सत्व के निमित्त करके निमित्त बना के ही स्वकार्य वंदो बंधो भवंते हैं उस चेतन के निमित्त बना करके अपने कार्य कार्यक्रम में कुशल होता है कोई सक्षम होता है कोई देहेंद्रिया आदि नहीं तो कार्य ने कर जड़ है पाणी आदय इस कृतवा योजना ऐसा मान करके ऐसा कहा गया है कहा सर्वतोक्ष इत्यादि उक्तम सर्वतोप प्राणीपात हम तो सर्वतो शिश्रो मुखम कहा था ना और कहां तक गिनाएंगे आगे अधिदेश कर देते हैं बस इसे ऐसे ही समझना आगे भी जैसा यहां कहा वैसे समझ समझना ये कहना है तथा इत्यादि भाषण में कहा तथा व्याख्याम अन्य बाकी जो बचे वैसे व्याख्या करना वास्तव में उसमें नहीं हाथ पैर आदि कितना तो हाथ पैर की कल्पना करके कहा गया एक आना है गौण प्रयोग आत्मा का पैर आदि कहना शरीर में मुख्य है यही तज गैम यथा सर्वदा प्राणिपादम देखो जो ग्याय पदार्थ जिस प्रकार व्याख्या कर दी थी क्या सर्वतः प्राणिपादम तथा स्वरूप कहा उसी प्रकार सर्वता श्रुति बल आदि का ऐसे व्याख्या करना सर्वत श्रोतर इंद्रिया वाला को वही है कहना उसी प्रकार व्याख्या करना सर्वतः प्राणिपादम व्याख्यात्म दे कहा था यथा जिस प्रकार व्याख्या की तथा इतना उत्तम फुट उसी प्रकार कहा तथा करके भाष्य तथा श्रुति बल लोग सर्वथा श्रुति बल लोग उसका भी स्पष्टीकरण हो जाता है थाली पुलाक न्याय बोलते हैं एक भात पकाने वाले जो बाताएं पकाती है कोई भी हो एक दाना मसलती है पक गया सारे दाना को मसला बोल तो जाना जाता है तो थाली पुलाक न्याय बोलते हैं दृष्टान एक हो घट गया तो अन्य भी ऐसे घटाना है सर्वथा श्रीमान लो कि वास्तव में उसे कान नहीं है औपारिक है किंतु जो दूसरे के कान शून रहे श्रवण इंद्र काम कर रही है उसके सत्ता के बिना नहीं हो सकती इस मतलब वो पदार्थ है ये जानने के लिए ये ये हेतु है सारे उसको ज्ञान कराने के हेतु बनते परिचाय का है। इनके क्रिया के द्वारा आत्मा ही सिद्ध हो जाता है जड़ पदार्थ में क्रिया हो रही है जड़ पदार्थ क्रिया चेतन में आश्रित हो नहीं सकती देखा गया गाड़ी में देखा गया यही है सर्वतो अक्ष इत्यादि अक्षरा सर्वतो अक्ष शिरोमुखम इत्यादि एक एक शब्दावली का अर्थ करते हैं अब सर्वतो अक्ष इत्यादि कहा था वासी सा। में सर्वतो अक्षय शिरोमुखम सर्वत्र अक्षिणय यही है सर्वत्र अक्षिणय शिरांशी मुखानी जैसे सारे शरीर में आख भी है जो है उसी का है सारे सिर भी उसी के हैं सारे मुख भी उसी के कहा तत् सर्वो तो अक्षिशरोखम इत्यादि कहा था टीका में हैं अक्षय श्रवणवत्व अवशिष अवशिष्ट ज्ञानेन्द्रियवत्व से प्राणिपाद मुखवत्व अवशिष्ट कर्मेन्द्रिय मनो वत्वस्य मनोबुद्धियालक्षण देखो सर्वतोक अक्षय शिरो मुखम कहा ना तो अक्षय और सर्वता के कहा था अक्षी शब्द दिया है और शब्द दिया है ये जो पूरे ज्ञानेन्द्रियों के उपलक्षण है ज्ञानेन्द्रिय अक्षय श्रवणवत्म श्रुति मल्ल कहा हुआ है सर्वतोक्षम कहा मुख और शिविर को नहीं लेना तो कर्मेन्द्रियों में आएंगे अक्षय और सर्वेन्द्रिय जो ये कहा गया है परमात्मा में कहा वह अवशिष्ट जो बचे हुए ज्ञानेन्द्रिय जितने बचे हैं उनके लिए उपलक्षण है और पाणीपाद मुखपत तम तो सर्वतम पाणीपाद तम सर्वतोमुख मुख पाणीपात मुख कहा किसके अवशिष्ट जो बचे हुए हैं कर्मेंद्रिय उनके लिए कहा है उसको भी लेना है उपलक्षण है जो कहा हुआ शब्द उपलक्षण अपना ग्रहण करता हुआ निका ग्रहण करना और मनोबुद्धि आदिमत तो से मन बुद्धि आदि को भी लेना है उपलक्षण के द्वारा क्या लेना है अंतकरण को भी लेना है अंतकरण में क्रिया हो रही है अपने भी क्रिया उसके दो क्रिया भी परमात्मा के बिना होने सकती उस ज्ञान के बिना संभव नहीं है ज्ञान के संबंध के बिना सानिध्रुपी संबंध से होता है ये कहना है सब उपलक्षण उपलक्षण है सारे माना ज्ञानेन्द्र का उपलक्षण है श्रवण और अक्षिमत्व तो कहना और कर्मेन्द्र उपलक्षण कौन है पाणी आदि है मुख है शीर है इत्यादि और अंतकरण के भी उपलक्षण है ये वो भी ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र का ही सब पूंजा होते हैं वो एक सर्वत्र पाणी आदि साधक एक ही में सा सा, सारे हाथ पैर आदि एक ही में है प्राणी मात्र में जितने हाथ पैर हैं उसी का है सब एक ही परमात्मा का कर सिद्ध करते हैं उसी आत्मा का ही है हमारे सभी हाथ पैर जितने भी प्राणी मात्र जो ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रदि से काम कर रहे हैं वो काम के द्वारा परमात्मा की सिद्धि होगी एक ही परमात्मा की क्षेत्रज्ञ की सिद्धि होगी वह क्षेत्रज्ञ है इसी दोनों ने कहा सर्वम आवृत्त तिष्टि कहा हुआ है अंत में कहा था सुबह में सबको घेर करके रहता है अच्छादन करके रहता है मैंने व्यापक है जहां भी क्रिया होती है आत्मा है वहां आत्मा के सानिध्य कोई क्रिया होनी नहीं है प्राणी मात्र प्राणी मात्र में जहां जहां क्रिया हो रही है स्वर्ग हो नरक हो पातल हो भूतल हो भी हो रही हो आत्मा के सान्निध्य वहां है आत्मा व्यापक है यदि सान्निध्य न होता तो क्रिया कैसी होती जड़ में इसलिए सर्वम आवृत्त तिष्ठति इस श्लोक के चतुर्थ पाद में कहा सबको आवरण करके रह रहा है ये कहा था आरोपादृत साक्षात्व ज्ञान से प्राणाधिमत तो आरोप क्यों करना वास्तविक है उसका हाथ पर स्वयं का है कि तो क्षेत्र का धर्म क्षेत्र आरोप नहीं मानना आरोप के बिना ही साक्षात व ज्ञान से तो पदार्थ तो जो ना? के उसका उसका है ना क्षेत्र ज्ञाप उसी साक्षात हाथ पैर उसी का धर्म है आरोप नहीं शरीर का धर्म आत्मा का आरोप नहीं वास्तविक है आत्मा धर्म ये शंका शक्ति किसके मन में उत्तर देते हैं उपाधिभूत पाणीपादादि पाणीपादादि इंद्रिय अध्यारोपण ज्ञेय से तद्वत्ता शंका शंकामाभूत इतम अर्थम श्लोकम आरंभ करते हैं श्लोकार सर्वेन्द्रिय उपाधिभूत पा उपाधि स्वरूप हाथ पैरा आदि उपाधि स्वरूप उपाधि के स्वरूप धर्म है उपाधि भूत जो उपाधि स्वरूप हैं, पानीपाद आदि हाथ पैर आदि जो कहा पूर्व स्वरूप में कहा सर्वोत्त तो पानी पादिहा इंद्रिय अध्यारोपणात् इंद्रिय में आरोप है इंद्रिय के में में करके आरोप किया गया है वास्तव में इंद्रिय का आरोप किया है पाणी माने इंद्रिय है पाद माने इंद्रिय है तो इंद्रिया का आरोप किया आत्मा वास्तव में नहीं सिद्धांत बोलने अध्यारोपणा जैसे तदवत्ता जब आरोप हो गया तो गे तलबान हो गया हाथ पैर वाली होगा इंद्रों का आरोप किया है धर्म धर्मता पांच तो आदमी इंद्रिय धर्म दिखाया हुआ तो क्या होगा हाथ पैर वाला होगा वास्तव में यह संगा महाभूत किसी को संग ना आ जाए आत्मा धर्म होंगे सब हाथ पैर आदि आत्मा का ही होंगे संगन आ जाए इसलिए इत्यवम यही प्रवचन से कहते हैं श्लोकार आगे के श्लोक का आरंभ करते हैं कहा है भाष्य होगा मोल होगा वर्जित अशक्तृचुणक्सेंवर्जित अशक् गुणभक्ुणा सभी इंद्रियों के जो गुण है, हैं कार्य हैं व्यापार हैं जिन इंद्रियों के जैसा व्यापार होगा उनके द्वारा आभाषित है प्रकाशित होता है माने जाना जाता है इंद्रियों के कार्य के द्वारा आत्मा है करके जाना जाता है अनुमान से जाना जाता है ज्ञानियों के लिए भी एक जानने का तरीका है ज्ञानी को तो साक्षात्कार है एक साक्षात है पुरुषात्माण किंतु ज्ञान अवस्था में है उस वो भी जानना उसको भी जानने का साधन यही है देखो सारे इंद्रिया हमारे जड़ हैं तो जड़ में क्रिया चेतन में आज के होना नहीं है तो जैसे गाड़ी आदि में देखा हुआ है ठीक इसी प्रकार यहां भी चेतन है कोई चेतना आत्मा है ऐसे सिद्ध किया जाता है मैं अज्ञानी को समझाने के लिए तरीका है सर्वेंद्रिय गुणावास जितने भी इंद्रिया हैं कर्म हो ज्ञान हो अंतकर्ण हो जितने भी हैं इनके गुण माने क्रिया अपने अपने विषय हैं क्रिया इनके जो व्यापार है इनका अपना अपना व्यापार देखना सुनना आदि व्यापार है बोलना चालना आदि कर्मेंद्रों के व्यापार है सोचना जानना आदि अंतकरण के व्यापार हैं ये सब तो इनके द्वारा क्या होगा आभाषित तो होता है प्रकाशित तो होता है कौन भास्कर देवता उठात है ना होता है प्रकाशित तो होता है वो आत्मा जाना जाता है जड़ में क्रिया हो रही तो चेतन भय वहां सिद्ध हो जाता है आत्मा प्रकाशित है इनके क्रिया के माध्यम से इंद्रियों सर्वेन्द्रिय सभी इंद्रियों के जो क्रिया अंतकरणों हो वैश्करण सभी इंद्रियों की क्रिया के माध्यम से जाना जाता है हाय करके सिद्ध हो जाता है हनुमान से किंतु सर्वेन्द्रिय विवर्तितम उसमें कोई इंद्रिया नहीं है इंद्रियों की क्रिया के द्वारा जाना जाता है आत्मा का अस्तित्व किंतु कोई इंद्रिय नहीं उसमें कोई इंद्रिय नहीं है ज्ञान इंद्रिया है ना कर्मेंद्रिया है ना अंतकरण है कोई नहीं है कोई इंद्रिया नहीं है किंतु इंद्रियों के क्रिया से जाना जाता है अनुमान से सिद्ध हो जाता है असक्तम सर्ववृत जाएगा विरोधी तत्व ऐसा दिखता है सभी कोई इंद्रिया नहीं है और, और इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होता है एक है। बात विरोध विरोध है दूसरी बात असक्तम संबंध नहीं है किसी के साथ उसका संजय संजे धातु है संबंध के लिए संज धातु होता है जिस्ता करो शक्त बनता है न सकतम अशक्तम संघ नहीं है उसका संबंध नहीं कहीं सर्ववृत्त चाहिए वह सबको भरण पोषण कर रहा है संघ नहीं है सबको भरण पोषण करता है उपाधि अवस्था में सर्वो सबको भरण पोषण कर रहा है अपना स्वरूप से असंग है ऐसा है निर्गुणम गुणभक्तृत्ता गुण रहित है उसमें कोई गुण नहीं है तीनों गुण नहीं है किंतु तीनों गुणों का भुगता भी बनता है सत्व गुण रज गुण, गुण जो कहा जाता है प्रकृति के गुण उससे होने वाले शब्द आदि के माध्यम से शत्रुगुण आदि से शब्द आदि विषय आर्जन करेगा शब्द स्पर्श रूप रस रसगंध विषय आर्जन करता हो तो उसमें तीन प्रकार के साधक होते हैं एक को तो सुख होता है वही शब्द से एक को दुख होता है वही शब्द से वही शब्द एक को सुख होगा जो मित्र होंगे सुख मानेंगे सुखबुद्धि होगी जो शत्रु होगा दुखबुद्धि करेगा और तीसरा एक होगा मूढ़ समझता ही नहीं मोहबुद्धि होगा क्या होगा शब्द ऐसे रस भी ऐसे शब्द सभी ऐसे विषय ऐसे हैं सुख दुख महात्मक है वही वस्तु तो कभी सुख देते हैं कभी दुख देते हैं कभी अज्ञान में आच्छादित कर देते हैं वस्तु तो ऐसे हैं माने सुख आदि बुद्धि है वास्तविक वस्तु सुख दुख वाली नहीं है वास्तव में तो पहले सुख मानता था जो आज दुख क्यों मान रहा है उसका स्वरूप यदि होता सुख होता तो सुखी होना चाहिए दुख होता दुखी होना चाहिए नहीं बुद्धि केवल मन को वृत्ति है ऐसा बनना है तो निर्गुणम गुण रहित है गुणभुक्त गुण गुण का भोक्ता भी है तीनों गुणों का भोक्ता भी वही भाग रहा गुण है गुणजन्य गुण गुण गुण जो शब्द आदि विषय है उसके भोक्ता बनता है सुख दुख अनेत्र साक्षात्कार करता है ऐसा है आत्मा देहादि संबंध करके सुखी दुखी आदि इंद्रियों के साथ संबंध कल्पित संबंध के द्वारा सुखी दुखी आदि होता है वास्तव में सुख दुख आदि है ही नहीं आत्मा में निर्गुण है एक कहना है भाषा में कहते हैं सर्व इंद्रिय गुणाभाष हो है ना सर्वेंद्रिय गुणाभाष सर्वाणी चाहानी इंद्रियाणी कर्मधार समाज सब है वही इंद्रिया हैं इंद्रिय और सब में भेद नहीं है अभेद कर देना सर्वाणि चाहानी इंद्रियाणी स्रोत्रादि ने स्त्रोत्रादि दस इंद्रिया है हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिया जितने भी हैं बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय व्या कहते कुछ बुद्धि इंद्रिय कहते ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं और किसी को कर्म इंद्रिय बोलते हैं आख्या मानी कथा नहीं जिनका बुद्धि इंद्र माना ज्ञानेन्द्रिया बुद्धि इंद्र कर्म इंद्रियाख्या का ऐसे तो नाम है जिनका अंतकरणे दो भीतर भी है अंतकरणे दो दो वचन मन बुद्धि अंतकर्ण अंतकरणे दो वचन है प्रथमा के दो वचन अंतकरणे च बुद्धि मनसी का ये दो वचन अंतकर्ण में दो है भीतर के कारण भी ये तो बाह्य कर्म हो गए थे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिया भीतर के कर्ण भी काम करने वाले जिस साधन से काम करता है व्यक्ति उसको कर्म कहते हैं बुद्धिमनसी ज्ञाय उपाधित्व से ग्ञ की उपाधि आई है तुल्यत्वाद गै की उपाधि जैसे बाहर के इंद्रिया उसे भीतर के इंद्रिया भी गाय के उपाधि है उसे आत्मा के उपाधि आए भी तुल्य सर्वेन्द्रिय ग्रहण सर्वेन्द्रिय ग्रहण किया था सर्वेंद्रिय गुणाभाषों का सर्वेन्द्रिय पद से मन बुद्धि को भी लिया जाएगा और भीतर के इंद्रिय में आते हैं ज्ञान की उपाधि वो भी है जैसे बाहर के इंद्रिया उसकी परमात्मा की उपाधि उसे भीतर वाले भी है दे बोलते अफिछा और भी है अंतकरण उपाधि द्वारा रही वास्तव में तो यह है बाहर के इंद्रिया वैसे ही आत्मा के नहीं होते आत्मा में रूप उपाधि के माध्यम से बहि इंद्र उपाधि बन जाती है सीधा सीधा आत्मा बाहर तो इंद्रिया में आता नहीं है बुद्धि के साथ संबंध उसके बाद मन के साथ संबंध उसके बाद बाहर के इंद्रियों के साथ संबंध होता है यही है अफिछा बात और भी है क्या है अंतकरण उपाधि द्वारा रहेगा अंतरुण रूपी जो उपाधि है उसके माध्यम से ही स्रोत्रादि नाम अपनी उपाधि वक्तों में कहते हैं स्रोत्रादियों में उपाधिमान हो जाता आत्मा आत्मा का उपाधि ये भी बनते हैं अंतकरण के माध्यम से सीधा सीधा बाहर के आत्मा के उपाधि नहीं बनते सीधा सीधा साक्षात पहले उपाधि बुद्धि उसके बाद बुद्धिस्थ होने के बाद में मन उपाधि मन मनस्थ होने के बाद इंद्रिय उपाधि बनती है अभी त अंतकरण उपाधि द्वारा अंतकरण रूपी जो उपाधि के माध्यम से ही स्रोत्रादि नाम अपनी जो स्रोत्रादि बहिष्करण है बाहर के इंद्रिया हैं हाँ उन उपाधि उपादिमत्वम आत्मा के उपादिमत्व तो आ जाएगा आत्मा में कहा अतो अंत बहिष्करण उपाधिभूत है दो प्रकार के करण है इंद्रिया हाँ हैं बहिष्करण अंतकरण दोनों उपाधियों के द्वारा दो प्रकार की उपाधियों के माध्यम से सर्वेन्द्रिय गुण सर्व इंद्रियों का जो गुण है अपना कार्य है क्या कार्य है उनका अध्यवसा संकल्प सर्वण वचनादि कहते बुद्धि का कार्य होता है निश्चय मन का कार्य होता है संकल्प करना और श्रवण मैंने क्या ज्ञान इंद्रों के लिए उपलक्षण है सुनना आदि और वचन आदि मैंने कर्मेंद्रों का उपलक्षण बोलना आदि जो कर्मेंद्रों का काम होता है इनके द्वारा ही अभास इनके द्वारा ही वो प्रकाशित होता है आत्मा जाना जाता है क्यों जड़ में क्रिया हो रही है निश्चय करना संकल्प करना जड़ पदार्थ है बुद्धि भी मन भी इंद्रिया सब जड़ है जड़ में क्रिया हो रही है अपने अपने काम कर रहे हैं तो चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ में क्रिया नहीं हो सकती कहां देखा गाड़ी में देखा गाड़ी अपने चल नहीं सकती देखा है तो इनके क्रिया से वहां पर चेतन में आश्रित है तब क्रिया हो रही है जो में आश्रित है चेतन है यह सिद्ध हो जाता है ये कहना है यदि सर्वेंद्र इस प्रकार से प्रकाशित होता है इंद्रियों के क्रियाओं के द्वारा प्रकाशित होता है हनुमान के द्वारा प्रकाशित होगा जाना जाता है इसलिए सर्वेंद्र गुणाभाषम कहा हुआ है गुण, सर्व सर्वेन्द्र गुणिर अभाष्यत गुण अभ्यत सर्व सर्वेन्द्र गुणाभाषण कहा हुआ है कौन तत्म गुणाभाषम गेय है वो और सर्वेन्द्रिय विपरितम आगे कहना है सर्वेन्द्रिय व्यापार ईर व्यापृतम विप तज्ञ कहते हैं सारे इंद्रियों के व्यापार से व्यापारी हुआ जैसा लगता है आत्मा क्यों उपाधि के धर्म उपहित में दिखाई पड़ते उनके व्यापार आत्मा में दिख रहा है सुनता हूँ मैं बोलता हूँ इत्यादि बोलता है सर्वेन्द्र सर्वेन्द्र व्यापार है व्याप्रितम विभाव सभी इंद्रियों का व्यापार तत्त व्यापार है अध्यवसाय है और संकल्प है श्रवण वचन इत्यादि जितने भी व्यापार हैं इंद्रियों का उनके द्वारा व्यापार युक्त हुआ जैसा लगता है वास्तव तो में व्यापारी नहीं आत्मा इबा लगा दिया व्याप्रितम विज्ञ ज्ञान पदार्थ व्यापारी जैसा हो जाता है ऐसा देखा गया दे अज्ञान काल वास्तव में व्यापार आत्मा में नहीं है ध्यान लेलाहित हुआ है ध्यान करता जैसा बुद्धिस्त हो बुद्धि में तादात्म कर बैठ जाता है ज्ञान का अग्यान तो ध्यान करने वाली बुद्धि है और बुद्धि के साथ तादात्म्य होने के कारण से बुद्धि के धर्म ध्यात क्रिया को अपने में तो आरोप करता हूं बोलता है वास्तव में आत्मा ध्यान नहीं करता बुद्धि का काम है वो ध्यान ऐसा लेलाहित व पाद के साथ पैर के साथ एकता करके गच्छती गच्छती चलता चलतासा लगता है चलता तो नहीं आत्मा अच्छा व्यापक में कहा क्रिया होगी विभु पदार्थ में क्रिया नहीं हो सकती फिर भी चलतासा हो जाता है स्मृति बोल रही है तो वास्तविक क्रिया नहीं इंद्रियों को व्यापार को आरोप किया गया अकस्मात पुनः न व्यापृत में विधि ग्रह थे शंका आज क्यों वास्तव में व्यापार क्यों नहीं आत्मा में अस्मात का क्या हेतु है आत्मा में पुनः न व्याप्रित क्यों नहीं व क्यों लगाया एवं बोलने से व्यापार है ऐसा होता और युव लगाने से व्यापार जैसा तो क्यों एवं क्यों नहीं लगाया ईव क्यों अकमात पुनः कारवाद किस कारण से न व्याप्रित कहते व्यापार युक्त ही क्यों नहीं कहा जाए वास्तव व्यापारी आत्मा क्यों नहीं माने जाए क्रियाशील है क्यों नहीं माने जाए इत्यता इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जित व्यापार कैसे करे इंद्रिय है हाँ ही नहीं इंद्रिय के द्वारा व्यापार होना है इंद्रिय क्षेत्र के धर्म है उसके है हाँ ही नहीं सर्वेंद्रिय विवरजित वास्तव में इंद्रिय है हाँ ही नहीं व्यापार हो ही नहीं सकता वास्तव में तो उपाधि का वह व्यापार सर्वेंद्रिय विवर्जितम कहा सारे इंद्र से रहित है आत्मा सर्वग्रह रहित त्यर्थ उसका अर्थ है सारे इंद्रियों से रहता है कारण मानी इंद्रिया इंद्रिय रहित है कोई इंद्रिय नहीं आत्मा मन भी नहीं बुद्धि भी नहीं मैं ज्ञानेन्द्र भी नहीं कर्मेद्रय कोई बिना नहीं यही अर्थ होता है सर्वेन्द्र का अतो न कर्ण व्यापारी व्याप्रितम तजग इसलिए इंद्रिय ही नहीं है तो इंद्रियों के व्यापार से व्यापार तो होना संभव नहीं है आत्मा में यही कारण है इंद्रिया है नहीं उसमें अतः इसी कारण से कहा कर्ण व्यापृतम न व्याप्रतम तजग इंद्रियों के व्यापार से व्यापार युक्त नहीं हो क्यों है ही नहीं यही है अज्ञान काल में दिखता है उपाधि के धर्म आरोप करके दिखता है अज्ञान काल बोलता है मैं सुनने मैं सुनता हूँ मैं बोलता हूँ इत्यादि बोलता है तो इंद्रियों का धर्म का आरोप करके व्यापार का आरोप करके कहा जाता है आत्मज्ञान में ऐसा नहीं होता आत्माव्यवास्था में नहीं है कहा ये तो अयम मंत्र ये जो मंत्र है ना सेता सूत्र मंत्र है अपाणिपादो जवनो ग्रहिता पश्च्य चक्षु सश्रुत कर्णा सव्य वेद्यम न तत्तवेत्ता माह पुरुषम महानतम शता शोत्र मंत्र है और पानी पा दो न बीतते थे पानी हाथ पैर नहीं है जिसका और हाथ पैर नहीं फिर कहते जबनों गृह जू गत धातु है बहुत वेग से चलता है दौड़ता है और हाथ नहीं है ग्रहण करता है पाद नहीं है जवन है दौड़ने वाला है और हाथ नहीं है पकड़ता है ग्रहण करता है लेदेन क्रिया करता है इस बोला पश्यती अचक्षु आंख नहीं है देखता है अचक्षु सन पश्यती आंख नहीं है किंतु देखता है सब वो जो परमात्मा है अकर्णासन स्रोण श्रोती कान नहीं है उसके पास न बीतते कर्णो कर्णो ऐसा यश्य तत् अकर्ण कर्ण नहीं है उसका कान नहीं है किन्तु सुनता है ऐसा सब्यक्ति वेद्यम सारे वेद्य पदार्थ जान योग्य पदार्थ वही जानता है ऐसा न तस्यास्थित व्यक्तिया उसको जानने वाला कोई भी नहीं है तमाहु अग्रम पुरुषम महंधम उसको अग्र पुरुष अग्र भवम अग्र सबसे पहले पुरुष वही मानते हैं आत्मा उसके पहले कोई नहीं ऐसा कहा गया है तो ये जो मंत्र है ना ये क्या है कहते अंधोमणि में अविंदत के समान है जैसे अंधेरे क्या है जाना अंधा व्यक्ति मणि को जान सकता है नहीं जान सकता मणि जाने के लिए चक्षु चाहिए मान वजन से मणि को नहीं जाना जाता ये तो इंद्र के विषय से, से नहीं जाना जाएगा हां कोई चीज है ऐसा बोलेगा मणि है करके नहीं समझेगा वो तो आंख वाला समझेगा माने दूसरे के आंख से जानता है अर्थ होता है अपने आंख प्रतिनिधि दूसरे को प्रतिनिधि के द्वारा जानता है वो ठीक इसी प्रकार यहां भी प्रतिनिधि के माध्यम से देखना सुनना आदि हो रहा है कौन उपाधि के कारण से या आत्मा में देखना सुनना जो इंद्रियों की क्रिया है ना इंद्रिय धर्म आरोप करके किया गया इंद्रियों को आपके साथ तादात्मा करके किया जाता है प्रतिनिधि बनते है माने दूसरे के आंख से देखना जैसे आत्मा देखता है किसके द्वारा माने क्षेत्र का जो आंख है क्षेत्र चक्षु जो है चक्षु जो है क्षेत्र का धर्म है उसके द्वारा देखता है एक है ठीक आना है अपा ये जो मंत्र है ना अपाणिपादो जबनो ग्रहिता पश्य त्य चु श्रोत करण इत्यादि जो मंत्र हैं इत्यादि स वो मंत्र सर्व इंद्रिय उपाधि गुणाुगुण्य भजन शक्तिमत्त तज्ञेयम इतं प्रदर्शनार्थ हो न तो साक्षातव जबनादि क्रियावत्व प्रदर्शनार्थ कहते हैं देखो ये जो मंत्र का अर्थ ऐसा करना होगा कैसा करना सौ मान्य मंत्र सर्वेंद्रिय उपाधि गुणानु अनुगुण्य भजन शक्ति वक्त वो ब्रह्म कैसा है परमात्मा कहते हैं सभी इंद्रिय जित के रूपी जो उपाधियां हैं उपाधि के अनुकूल उपाधि के जो गुण हैं उनकी क्रिया है गुण मान्य क्रिया तत्त क्रिया के अनुगुण भजन न शक्तिवत कहते हैं उनका अनुकूल हो करके सेवन करने की शक्ति वाला है वो ऐसी जैसे गुब्बारा होता है ना गुब्बारा जैसे रंग डाल देंगे उसी रूप में देखेगा वो उसका कोई रूप नहीं है गुब्बारा कोई को रूप नहीं होता नीला रंग डाले तो नीला पीला डाल दे तो पीला लाल लाल, तो लाल। जैसा रंग डालेंगे वैसे दिखेगा उपाधि है वो गुब्बारा न लाल है न पीला है न काला है उपाधि के कारण वैसे भाषणा वास्तव में गुब्बारा जो है अरूप होता है कोई तो रूप नहीं होता ठीक इस प्रकार की बात विशेष है तो ये जो मंत्र क्यों बोलता ऐसा अपाणी पा क्यों कहा इसको इस, इस अंश को लेकर कहा सामने वो मंत्र है सर्व इंद्रिय उपाधि गुणानुगुण भजन शक्ति मत तो है कहते हैं वो मंत्र इस प्रकार बोलता है उसको सारे इंद्रिय रूपी जो उपाधियां हैं उस तो आत्मा की उपाधि है उसके जो अनुगुण उपाधि के गुण के अनु उपाधि के गुण माने क्रिया तत्त तत देखना सुननादि क्रिया है उसको अनुकूल मान सेवन करने की शक्ति वाला है तद अनुकूल होकर देख रहा व्यवहार काल में देखना सुननादि हो रहा है तद्ञ वो ज्ञान ऐसा है वो शक्ति वाला है उपाधि का अनुकूल बन सकता बन करके काम कर सकता है वो इसलिए जाएगा इत एवं प्रदर्शन आदि इस विषय को प्रदर्शन के लिए अपानिपादो जबन गृहित आदि कहा हुआ है वास्तव में तो हाथ पैर आदि नहीं है कि दौड़ता है उपाधि को लेकर दौड़ने वाला हो जाता है पैर के साथ तादाद में दौड़ने वाला हो गया हाथ के साथ तादात्मक ग्रहण करने वाला हो गया क्रिया आदि का आरोप किया गया वास्तव आदि क्रिया का न तो साक्षात एवं जबन आदि क्रिया वास्तविक दौड़ना आदि क्रिया नहीं है उस आत्मा में जवनोग्रहित आदि क्रिया नहीं है हाथ पकड़ भी नहीं पकड़ भी नहीं उसका और दौड़ना भी नहीं होता है स्थिति माने दौड़ना क्यों कहते हैं जो मन को दौड़ करके जहाँ पहुँचना होगा जैसे स्वर्ग पहुंच रहा हो डर पहुंच, पहुंच रहा हो मन परिछन्न है देश भी परिचिन्न जाना पड़ेगा किंतु आत्मा को जाना नहीं पड़ता वहाँ व्यापक पहले से विद्यमान है तो मन को लगता है तो मेरे से पहले ही गया यहाँ जहां मैं दौड़ के आ रहा था ऐसा लगता है ग्रहण करने के लिए हाथ को जाना पड़ेगा उस स्थान पर जाना पड़ेगा पकड़ने के लिए क्यों जहां पहुंचता है पहले वहां विद्वान दिखता है क्या वो व्यापक है आत्मा ये तो मेरे से पहले पकड़ लिया ऐसा उसको लगता है वो व्यापकता है उसकी दिखाने के लिए कहा अंधो मणि मणि अबिंद इत्यादि है बिक्री लाभे धातु ना अंध व्यक्ति ने मणि को प्राप्त किया क्या प्राप्त कर सकता है मणि को ये कोई द्रव्य प्राप्त कर सकता है कुछ है ये समझेगा तो इंद्र के द्वारा किंतु तो मणि है ये समझना नहीं होता उसका ठीक इस प्रकार यहाँ भी समझना उपाधिक है अंधेरे मणि प्राप्त किया बने दूसरे व्यक्ति के द्वारा कथन में जाना अपने से नहीं जान सकता वो इस प्रकार यहाँ भी दूसरे के सहारे से चलने फिरने वाला जैसा लग रहा है अपने आप नहीं यही अर्थ करना है दूसरे की क्रिया उपाधि के कारण क्रियावान दिख रहा है वास्तव में निष्क्रिय है यह बदलाव में तात्पर्य है अंधा वास्तव में मणि देख नहीं सकता जान नहीं सकता किंतु दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जाना उपाधि है उपाधि गौण है अंधे ने मणि जाना माने गौण प्रयोग है मुख्य जानने वाला दूसरा है ठीक इस प्रकार यहाँ भी है ये कहना है अंधोमणिम अभिंदत इत्यादि मंत्रार्थवत जैसे मंत्र का अर्थ होता है ऐसे अर्थ करना हो दूसरे के माध्यम से जाना अर्थ करना होता है यहाँ भी जो भी जबनादि क्रियापद बोलता है जो ग्रहित शेता स्वरूप बोल रहा है औपाधिक है दूसरे के माध्यम से जानना औपाधिक होता है अपने से नहीं अपना धर्म नहीं हो ये कहा न मंत्रार्थवत तस् मंत्र से अर्थ मंत्र कौन तस्य मंत्र से अपाणिपाद मंत्र का ये अर्थ होता है कहा ये अस्मा कारण प्रति समय हो गया यही रखते हैं फिर कर ओम पूर्णम पूर्ण पूर्णा पूर्णमृत्ते पूर्णश पूर्णमराय पूर्ण देवशिष्य से ओ सा